त्रिपयोन वाकः त्रयोदशं सुक्तं भावारर्थ इंद्र बल बढ़ाने के लिए यज्ञ आत्मा पवित्र कार्य करता है पवित्र कार्य से बल बढ़ता है भावारर्थ वह इंद्र उत्तम यश वाला एवं अंतरिक्ष में रहने वाले शत्रुओं को जीतने वाला है दुखों से पार करने वाला तथा शत्रुओं को जीतने वाला बड़ा होता है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 तब स्तोता उसकी स्तुति करते हैं उन स्तुतियों से इंद्र का बल पेड़ों की शाखाओं की भांति बढ़ता है इसी प्रकार राष्ट्र का राजा जब शत्रुओं से युद्ध करने जाए तब कवि लोग अपनी कविताओं से राजा तथा सैनिकों का सामर्थ्य एवं उत्साह बढ़ाएं भावार्थ हे इंद्र तुम हमारी उत्तम स्तुतियां सुनो तथा हमारे बीच में जो उत्तम कार्य करने वाला हो उसे ही धन दो भावार्थ जब देवलोक के स्वामी इंद्र की स्तुति की जाती है तब ये स्तुतियां उसकी ओर उसी प्रकार बहती हैं जिस प्रकार नीचे स्थान की ओर नदियां भावार्थ वह इंद्र सबको वश में करने वाला और मानवों का एक ही राजा है अपने इंद्रिय आदि को वश में रखने वाला मानवों का उत्तम राजा होता है भावार्थ शत्रु का पराभव करने वाला अपने भक्त के घर जाता है राजा को भी अपने अनुयायियों के घर जाकर समय-समय पर उनकी पूछ-ताछ करनी चाहिए भावार्थ हे उत्तम बुद्धि वाले इंद्र तुम अपने तेजस्वी घोड़ों से हमारे यज्ञ में आओ क्योंकि तुम्हारा आना कल्याण कारक है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 प्रार्थना करनी चाहिए भावार्थ हे इंद्र तू हमारे पास आ तथा सोम पान करके हमारे यज्ञ को विस्तृत कर भावार्थ हे इंद्र दूर से पास से या अंतरिक्ष से अर्थात सब ओर से हमारा संरक्षण करो भावार्थ यज्ञ करने वाली प्रजाएं इंद्र में रमती हैं यज्ञ करने वाले इंद्र में स्नेह रखते हैं तथा यज्ञ से इंद्र को बढ़ाते हैं भावार्थ जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं वृक्ष के आश्रय में रहती हैं उसी प्रकार सभी लोग इसी इंद्र के आश्रय से रहते हैं भावार्थ यज्ञ में देवों ने इस इंद्र की स्तुति की थी उसी इंद्र को हमारी स्तुतियां भी बढ़ाएं भावार्थ इंद्र के नियम के अनुसार चलने वाला एवं ऋतु के अनुसार आचरण करने वाला मानव अद्भुत शुद्ध एवं पवित्र होता है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 भावार्थ शत्रुओं को पराजित करने वाले वीर सैनिक जो लोक को प्राप्त करते हैं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 अतः तुम्हारी स्तुति स्तोता की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है वीरों के सभी साधन बलवान हों तथा वे स्वयं भी बलवान हों भावार्थ इंद्र के लिए सोम पीसने के साधन सोम रस उसे पीने से उत्पन्न होने वाला आनंद यज्ञ एवं यज्ञ में की जाने वाली स्तुति सभी बलदायक हैं भावर हे इंद्र चूँकि तुम अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हो तथा उसकी प्रत्येक कामनाओं को पूरा करते हो अतः मैं बलशाली होते हुए भी तुम्हारी प्रार्थना करता हूं चतुर्दशम सुक्तम भावार्थ यह इंद्र सभी धनो का अकेला ही अधिपति है अतः उसकी उपासना करके मैं भी धन का अकेला ही अधिपति बन जाऊं तब मेरी स्तुति करने वाला भी धन संपन्न हो जाए धन किसी एक ही के पास न रहे बल्कि सबके पास बहता रहे भावार्थ यदि मैं गायों का स्वामी बनूं तो इस विद्वान को धन दे दूं मुझे धन मिलेगा तो मैं उसका दान सज्जनों को करूंगा भावार्थ इंद्र की स्तुति करने से सभी प्रकार के पशु आदि धन मिलते हैं स्तुति करने से वाणी शुद्ध होती है तथा वाणी के शुद्ध होने से हर प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है भावार्थ हे इंद्र जब प्रशंसित होकर तुम यजमान को धन देना चाहते हो तब तुम्हारे धन दान को न देव रोक सकता है न मनुष्य अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता भावार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जब देवलोक एवं पृथ्वी लोक का विस्तार किया तब पृथ्वी पर यज्ञ होने लगे तथा उन यज्ञों में ईश्वर की स्तुति गाई जाने लगी भावार्थ इंद्र के संरक्षण भक्त की संपन्नता बढ़ाने वाले उसे भौतिक ऐश्वर्य से युक्त करने वाले हैं ऐसे संरक्षण की सब कामना करें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 कि उसने बहुत पहले द्यू लोग तभा उसमें नक्षत्रों को इस प्रकार द्रहता से इस्थिर कर दिया है कि आज तक भी कोई उन्हें गिरा नहीं सका है भावार्थ जिस प्रकार समुद्र की लहरें सदैव उत्तेजित होकर उछलती रहती हैं उसी प्रकार वीरों के हृदय में उत्साह सदैव छलकता रहे भावार्थ हे इंद्र तुम इस स्तोत्र को बढ़ाने वाले तथा स्तोताओं का कल्याण करने वाले हो वीर राजा सदैव अपने अनुयायियों का कल्याण करें भावार्थ उत्तम एवं सुंदर रूप वाले घोड़े इस इंद्र को सोम पीने हेतु यज्ञ के आस ले जाते हैं भावार्थ इंद्र ने समुद्र में झाग से नमुच का सिर काक डाला नमुच का अर्थ है जल्दी न जाने वाला ऐसा रोग रोग समुद्र के झाग के अनुपान से विनष्ट हो जाता है भावार्थ इंद्र ने अपनी माया के बल से द्युलोक पर चढ़ने की कामना करने वाले राक्षसों को अच्छी प्रकार नष्ट किया बादल असुर हैं जो विविध रूप धारण करके सारे आकाश में छा जाने का प्रयास करते हैं